महाभारत द्रोण पर्व एक त्रिंसदिक शतमोध्याय के द्वारा कर्ण की पराजय संजय उवाच वर्तमाने महाराज व्याकुले संग्रा लोमहर्षण व्याकुेशु्यमु सर्वश राधेय भीम मानद युद्धा भरतर्षभ यहा नागोव नागम् नागमत्तो मत्तम अभिध्रवय भरत श्रेठ महाराज इस प्रकार रोमांचकारी संग्राम छिड़ जाने पर जब सारी सेनाएं सब ओर से पीड़ित और व्याकुल हो गई तब राधानंदन कर्ण युद्ध के लिए पुनः भीमसेन के सामने आया ठीक उसी तरह जैसे वन में एक मत हाथी दूसरे मदोन्मत हाथी पर आक्रमण करता है तो भीमस्य अर्जुनस्य रथोपांते कीदृश सोभव क्षेत्राथ ने पूछा संजय महाबली कर्ण और भीमसेन ने अर्जुन के रथ के निकट जाकर जो बड़े वेग से युद्ध किया उनका वह संग्राम कैसा हुआ पूर्व हे निर्जित रथयुगे कथम भोज सराधेम भीमसेन ने युद्ध में जब राधानंदन महारथी कर्ण को पहले ही पराजित किया था तब वह पुनः उनका सामना करने के लिए कैसे आया वासुत प्रद्युद्यात रडे महारथम समाक्षातम पृथिव्या प्रवरम रतम अथवा भीमसेन भूमंडल के श्रेष्ठ एवं विख्यात महारथी सूत पुत्र कर्ण से सम्रांगण में युद्ध करने के लिए कैसे आगे बढ़े धर्मराजो नान्यतो धर्मराजोषि नान्य भीम और द्रोण से पार पाकर कर धर्मराज को अब महारथी कर्ण के सिवा दूसरे किसी से भय नहीं रह गया है भयाद्य से नशेते न शेत बहुलासो वीर राधेय से महात्म कथम सुतपुत्री मौजय योधयता हे पहले जिस महाबाहु महामना राधानंदन कर्ण के बल पराक्रम का नित्य चिंतन करते हुए राजा युधिष्ठिर भय के मारे बहुत वर्षों तक नींद नहीं लेते थे उसे कर्ण के साथ से ने में किस तरह युद्ध किया ब्रह्मण सम्पन्नम सम्वर निवर्तित कथम कर्णम युधाम श्रेष्ठम योधया मास पांडव जो ब्राह्मण भक्त पराक्रम संपन्न और समरभूम में कभी पीछे ना हटने वाला है योद्धाओं में श्रेष्ठ उष्कर्ण के साथ भीमसेन ने किस प्रकार युद्ध किया यो तो समीय तुर्वीर व्यतन मृकोदर कथम तावत्र युद्धे ताम महाबल पराक्रमह जो वीर पहले आपस में भिड़ चुके थे वे ही महान बल और पराक्रम से संपन्न कर्ण और भीम से यहाँ पुनः कैसे युद्ध में प्रवृत्त हुए भ्रातृत्व दर्शितम पूर्ण घृे चापे सचूतजह कथम भीमे नुधे कृत्तवाक्यम अनुस्म पहले तो सुतपुत्र कर्ण अर्जुन के सिवा अन्य पांडवों के प्रति बंधुत्व दिखाया था और वह दयालु भी है ही तथापि कुंती के वचनों को बारंबार करते बारम्बार भीमो वोत पुत्र कृतम अयोध्या कथम शूर कर्ण सह सही युगे अथवा सूरवीर भीमसेन ने पहले के किए हुए वैर का स्मरण कर के के सूत पुत्र साथ उस रण में किस प्रकार युद्ध किया दुर्योधनो मम कर पांडवा निति संजय मेरा बेटा दुर्योधन सदा यही आशा करता है कि कर्ण संग्राम में समस्त पांडवों को जीत लेगा युद्धस्थल में जिसके ऊपर मेरे मूर्ख पुत्र की विजय की आशा लगी हुई है उस कर्ण ने भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया यम समा साध पुत्र जिसका आश्रय लेकर मेरे पुत्रों ने महारथी पांडवों के साथ बैठाना है उस सूत पुत्र कर्ण के साथ भीमसेन ने किस प्रकार युद्ध किया भीमो युधे सूतपुत्र के द्वारा किए गए अनेक अपकारों को स्मरण करके भीमसेन ने उसके साथ किस तरह युद्ध किया युद्धे कथम भी मोश योद जित पराक्रमिक ने एकमात्र रथ की सहायता से सारी पृथ्वी को जीत लिया उस पुत्र के साथ रणभूमि में भीम सेन ने किस तरह युद्ध किया कथम जो जन्म से ही कवच और कुंडलों के साथ उत्पन्न हुआ था उस पुत्र के साथ सम्रांगण में भीम सेन ने किस प्रकार युद्ध किया यथा तयोर युद्धा तयो, संजया। संजय उन दोनों भीरों में जिस जिस प्रकार युद्ध हुआ और उनमें से जिस एक को विजय प्राप्त हुई उसका सब समाचार मुझे ठीक ठीक बताओ क्योंकि तुम इस कार्य में कुशल हो संजय भीमसेन उच भी ये स ग्रता कृष्ण कृष्णनजय संजय ने कहा राजन भीमसेन ने रथियों में श्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण को छोड़कर वहां जाने की इच्छा की जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान राधेय कंक पत्र भीम अभ्यवर्धन महाराजा मेघो वृष्टे व पर्वतम महाराज वहां से जाते हुए भीमसेन पर आक्रमण के राधा पुत्र कर्ण ने उनके ऊपर कंक युक्त बाणों की उसी प्रकार वर्षा आरंभ कर दी जैसे बादल पर्वत पर जल की वर्षा करता है सदाम बलवान अधीरत पुत्र ने खिलते हुए कमल के समान मुख से हंसकर जाते हुए भीमसेन को युद्ध के लिए ललकारा तदर्शे कस्मान पृष्ठम पार्थ दीक्षया कर्ण ने कहा भीमसेन तुम्हारे शत्रु ने स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि तुम युद्ध में पीठ दिखाओगे परंतु इस समय अर्जुन से मिलने के लिए तुम मुझे पीठ क्यों दिखा रहे हो कुंत्या पुत्र से सर समेत पांडव नंदन तेन महमितम पांडव नंदन तुम्हारा यह कार्य कुंती के पुत्र के योग्य नहीं है अतः मेरे सम्मुख रहकर मुझ पर बाणों की वर्षा करो धीम से नाम अर्थमंडल महावृत्य सूतपुत्र अयोध्य कर्ण की ओर से रण क्षेत्र में वह युद्ध की ललकार भीम से न सके उन्होंने अर्थमंडल गति से घूम कर के साथ युद्ध आरम्भ कर दिया अब महायशस्वी महा भीम से संपूर्ण शस्त्रों के चलाने में निपुण कबजधारी तथा दैरथ युद्ध के लिए तैयार कर्ण के ऊपर सीधे जाने वाले बाणों की वर्षा करने लगे विधिस्तो कलह सम जिघाषु कर्णम्क्षिणो हाँ अनुगा च हंस कामो महाबल कलह का अंत करने की इच्छा से माँ बली कर्ण को मार डालना चाहते थे और उसे चत्व हमारे साथ पांडव क्रुद्ध सरवर शान मान्य नरेज शत्रु को संताप देने वाले पांडव ने भीम हो, अमर पर नाना प्रकार के भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे तस्ता सुवरषाढ़ी मतरध का मिनपुत्र समाया भी अग्रसत परमाश्रभि उत्तम अस्त्रों का ज्ञान रखने वाले सोच पुत्र कर्ण ने अपने अस्त्रों की माया से मत वाले हाथी के समान मत्स्य से चलने वाले भीम से इनकी बाण वर्षा को ग्रस लिया पूजित आचार्य वन महेश्वास कर्ण परिचर भली महाबाहू महाधन धर बलवान कर्ण अपने विद्या द्वारा आचार्य द्रोण के समान यथावत पूजित हो क्षेत्र में विचरने लगा युद्धमानं मनम तु संभाम से न संभ अभ्यपयत कौन से राजन क्रोधपूर्वक युद्ध करने वाले कुंती पुत्र पुत्रीन की हसी उड़ाता हुआ सा कर्ण उनके सामने जा पहुंचा तम भीमसेन प्राप्त वस्तरे दिव्याध बलवान्त्र महा हम कुंती कुमार भीम युद्ध स्थल में कर्ण की उस को न सह सके सब और युद्ध करते हुए समस्त वीरों को देखते देखते बलवान हो सामने आए हुए कर्ण की छाती में नामक द्वारा उसी प्रकार चोट पहुँचाई जैसे महावत महान गजराज को अंकुशों द्वारा पीड़ित करता है पुनस्तूत पुत्र स्वर्ण पुनः शिलासित सुमुक्त निर्विभेद्तमी तत्पश्चात में चित्र कब धारण करने वाले सोच पुत्र को शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले तथा चित्र छोड़े हुए 21 बाणों द्वारा पुनः छत कर दिया जाले संचन्नान हयान विप्याद भी पंच भी पंचभी शरय उधर कर्ण भीम सेन के सोने की जालियों से आच्छादित हुए वायु के समान भिक्षा घोड़ो को पांच पांच बाणों से भेद दिया। बाण में प्रति राजन् आधे भीमसेन के रथ पर कर्ण द्वारा बाणों का जाल सा बिछाया जाता दिखाई दिया शरथ सदु पांडव प्राचा महाराज कर्ण महाराज वहाँ कर्ण के धनुष से छुटे हुए बाणों द्वारा उस समय रथ ध्वज कर्ण चौसठ बाण मारकर भीमसेन के सुदीर्ण कवच की धजिया उड़ा दी फिर कुपित होकर उसने मर्म भेदी से कुंती कुमार को अच्छी तरह घायल किया महाबाहु महाबाहु कर्ण से के धनुष छूटे हुए उन की कोई परवाह न करके बिना किसी घबराहट के सूत पुत्र के इतने समीप पहुंच गए मानो उससे सटे जा रहे हो सक चाप प्रभुवान सुनासी विश्व उपमानम् महाराज व्यथाम महाराज व्यथाम के धनुष धारण करते हुए तेजन दिव्याध समण भीम से, से तत्पश्चात अच्छी तरह तेज किए हुए बत्तीस तीखे भल्लो से प्रतापी न ने सम्रांगण में कर्ण को भारी चोट पहुंचाई के वध की इच्छा वाले महाबाहू भीमसेन पर अनायासी बाणों की भारी वर्षा करने लगा मृद पूर्वम तुराधे भीम माजाव क्रोध पूर्वम तथा भीम पूर्वम राधा नंदन कर्ण तो भीम पर कोमल प्रहार करता हुआ में उनके साथ युद्ध करता था परंतु पहले के वैर को बारंबार करते हुए क्रोध पूर्वक उसके साथ जूझ रहे थे तम भीम सेनो नाम अवमानम स शत्रुओं का नाश करने वाले अमरशील भीमसेन कर्ण द्वारा जाने वाली कोमलता या ढिलाई को अपने लिए अपमान समझकर उसे सह न सके अतः उन्होंने भी तुरंत ही उस पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी संयुग निथल भी में भीमसेन के द्वारा चलाए हुए वे बाण कूज ते हुए पक्षियों के समान वीर कर्ण पर सब ओर से पढ़ने लगे हे मपुखा प्रसन्नाग्रा भीम से नुताछादय राधेय सल भाई म से इनके धनुष से छूटे हुए चमचमाती हुई धार सुवर्ण में पंखों से उन बाणों ने राधानंदन कर्ण को उसी प्रकार ढक दिया जैसे पतंगे आग को कर देते हैं कर्ण भरत नरेश इस प्रकार सब ओर से बाणों द्वारा छादित होते हुए रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने भी धीम पर भयंकर माण वर्षा आरंभ कर दी तस्ता समर चिखेदी असम प्राप्त परन्तु परंतु भूमि में शोभा पाने वाले कर्ण के उन बज्रोपम बाणों को भीमसेन ने अपने पास आने से पहले ही बहुत से भल्लो द्वारा काट गिराया पुनश सर छादयात कर्णो वै कर्तनो युद्धेम से भरत नंदन शत्रो का दमन करने वाले सूर्यपुत्र पुत्र कर्ण ने युद्ध में पुनः बाण वर्षा करके भीमसेन को ढक दिया त्र भारत भीम तो दृष्टव समाचित कमाचीत संख्ये स्वाधम सलि भारत उस समय युद्ध में बाणों से चिते, चिने हुए शरीर वाले भीम से इनको सब लोगों ने कंटकों से युक्त ही के समान देखा कर्ण दधार समरे हेमपुखान शिला के धनुष से छूटे और शिला पर तेज की हुए सुवर्ण पंख युक्त बाणों को सम्रांगण में अपने शरीर पर उसी प्रकार धारण किया था जैसे अंशमाले सूर्य अपने किरणों को धारण करते हैं रुद्रोह क्षित सर्वांगो भीम सेरोत समृद्ध कु शोक वृक्षवत भीमसेन का सारा शरीर खून से लतपथ हो रहा था वे बसंत ऋतो में खिले हुए अधिकाधिक पुष्पों से संपन्न अशोक वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे महाबाहु महाबाहु कर्णस्य क्रोधा महाबाहु भीमसेन रणभूमि में विशाल बाहू कर्ण के उस चरित्र को न सह सके उस समय क्रोध से उनके नेत्र घूमने लगे सकर्ण पञ्चविं पंच विशाराचाण सपयत महीधरमी श्ेत गूढ़ विशोण उन्होंने कर्ण पर पचीस नाराज चलाए उनके लगने से कर्ण छिपे हुए पैरों वाले विषैले सर्पो से युक्त श्वेत पर्वत के समान जान पड़ता था मर्म स्व मर्म विक्रांत सूत पुत्र फिर दिवोपम पराक्रमी भीम ने अपने शरीर की परवाह न करने वाले सूत पुत्र को उसके मर्म स्थानों में छह और आठ बाण बा घायल कर दिया पुनरंदेन बाणे नीमसेना प्रताप बाण चिच्छेद कार मुकम तुर्ण करणस्य प्रसन्न इसके बाद हसेते हुए से प्रतापी भीमसेन ने दूसरा बाण मारकर तुरंत ही कर्ण के धनुष को काट दिया। पूर्वक बाणों का प्रहार करके उसके चारों घोड़ो और सारथी को भी मार डाला साथ ही सूर्य की किरणों के, के समान तेजस्वी नाराचों से कर्ण की छाती में भारी आघात किया यथा जगमुर्धरिशु कर्ण जैसे सूर्य की किरणें बादलों को भेद कर सब और फैल जाती है उसी प्रकार भीमसेन के बाण कर्ण के शरीर को छेद कर शीघ्र ही धरती में समा गए। तथा गये यद्यपि कर्ण को अपने पुरुषत्व का बड़ा अभिमान था तो भी भीम से इनके बाणों से घायल हो धनुष कट जाने पर रथहीन होने के कारण वह बड़ी भारी घबराहट में पड़ गया और दूसरी रथ पर बैठने के लिए वहाँ से बा... भाग निकला श्री महाभारत द्रोण पर्वी जयद्रथ वर्वढ़ कर्ण पराजय एक त्रिशदमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ पर्व में कर्ण की पराजय विषय एक, एक अध्याय पूरा हुआ